युवकों के प्रति वेदांत का उद्देश्य तुम लोग शुद्ध शांत और सत्स्वभाव हो और तुम ही लोग सदा अत्याचारों से पीड़ित रहते आए हो इस मायामय जड़ जगत की पहेली ही कुछ ऐसी है जो हो तुम इसकी परवाह मत करो अंत में आत्मा की ही जय आवश्यक होगी इस बीच आओ हम काम में संलग्न हो जाएँ